<coughs> और बहनों एक भाई जो उस यार पर होशियार शायद वहीं से है नाम बगैर दिया है वो सब तो मैं नहीं देना चाहता हूँ और काफी प्रश्न भी उन्होंने पूछे हैं। उसको भी मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन उसमें जो तात्पर्य है वो तो ये है कि एक अब पहले तो पंजाब तो एक ही था पंजाब के थोड़े टुकड़े से तो एक आदमी एक जगह पे व्यापार करेगा और दूसरी जगह पे उसकी ज़मीन होगी उसके मकान होंगे तो ये भाई के पूर्वी पंजाब में मकान थे थे आजे और पश्चिमी पंजाब में कुछ तिजारत करते थे, तो वहां से, से उनको उनको भागना भागना पड़ा पड़ा जैसे बहुत हजारों भागे ऐसे उनको भागना पड़ा। तो ऐसा था कि मैं जाता पूर्वी पंजाब में तो मेरा मकान जिधर है वहां जाकर मैं बेच जाऊंगा तो वहाँ जाते हैं तो उस मकान में कोई अमलदार रहते हैं तो उसको डगा के वहां से तो उसको जाना चाहिए लेकिन उनको तो दो कमरा ही मिला अपने ही घर में और बाकी तो मकान तो कुछ बड़ा है ऐसा लगता है तो बाकी में तो वो अमीरदार रहते हैं आज भी ऐसा लगता है क्योंकि तो आज मेरे हाथ में खटाया है तो वो पूछते हैं कि क्या ये ठीक है कि वो मकान मुझको मिलना चाहिए अगर मिलना चाहिए और पीछे वो नहीं देते हैं तो हुकूमत ने उसको मदद देनी चाहिए कि नहीं कि उनको कोर्ट दरबार जाना चाहिए मेरा तो ऐसा ख्याल है कि उनको मकान मिलना ही चाहिए और उसमें कोर्ट दरबार में क्यों उसको जाना चाहिए हुकूमत और पीछे अगर अमलदार डाले तो तो, तो हुकूमत का उस पर हक भी पड़ा है अधिकार है तो उसको कोर्ट में जाने की तकलीफ में पढ़ना ही नहीं चाहिए ये तो मैं कहूंगा ये तो उसका उद्धार दे तो लेते हैं और चले जाते हैं और किसी जगह पे तो टाले कूजी लगे हैं तो उसको तोड़ डालते हैं और वहां बेच जाते हैं तो जैसे है, वो अमल डाल का किसी को तो वहां तो किराए से रहते हैं वो तब ठीक है लेकिन जब मालिक आ जाता है तो बच्चे कैसे रह सकते हैं और अगर रहना भी है तो मालिक के साथ कुछ मशवरा करके उसमें से हिस्सा रखें लेकिन बड़ी चीज वो रख ले और मालिक वो अभ्यागत बन जाए ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगती है लेकिन जब जब जो दुखी लोग दुख हैं वो तो किसी के उसमे उनका कोई हक नहीं कुछ भी नहीं लेकिन क्योंकि उनको मजबूरन अपने अपने टीचार से अपने घर में से निकलना पड़ा इसलिए वो समझते हैं कि किसी के घर में हम बैठ जाए और अभी वो मुसलमान कभी मुसलमान का घर हो गया तो, तो ख़त्म हुआ तब तो उनका हक हो गया ये एक हमारे लिए बड़ी बुरी चीज़ है ऐसा मुझको तो बिल्कुल यकीन है और इससे कुछ हम हम अपना या तो हिंदुस्तान का तो बना नहीं कर सकते हैं और मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि वो अपना भी भला कभी नहीं कर सकते अगर कोई इंसान चोरी से अपना भला करे लूट से कोई जलाने से अपना भला कर सकता है तो कहो कि वो वो ऐसे जो दुखी है वो अपना भला कर सकता है वो हो नहीं सकता है सुन सकते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा बात तो यह है कि इस तरह से अगर हमारा मामला चले तो पाकिस्तान में ऐसा ही बन जाए कि कोई सिवाय मुसलमान के रह, रह सके लेकिन आज मेरे पास तो हमेशा कुछ न कुछ आ जाता है तो यही कहते हैं कि वो वो मीठी मीठी जबान कुछ कहें इससे आपको धोखे में नहीं पड़ना चाहिए बाकी वहाँ तो कोई आराम से रह नहीं सकता है अगर वो मुसलमान नहीं है तो आखिर में मुसलमान ही रह गए तो आपस आपस में लड़िया लड़ाई करेंगे इसलिए मैं तो वो तो वहाँ अगर चलता है इस तरह से तो अच्छा नहीं है यहाँ चलता है तो भी अच्छा नहीं है और यहाँ अगर चलता है तो मेरी निगाह में और भी अच्छा नहीं है क्यों कि हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान ही वो बिल्कुल हिंदू का ही है या तो किसी एक कौन का है हिंदुस्तान और सब जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और अपने को हिंदुस्तान के मानते हैं उनका हिंदुस्तान है ऐसा अगर था और है आज भी तो विषय हमारे वास्तविक नहीं पाकिस्तान के लिए ऐसा कहो कि बहुत बरसों से ईसाई देते नहीं हमको तो, तो मुसलमानों के लिए एक जगह होनी चाहिए तो एक जगह मुसलमानों के लिए होनी चाहिए तो उसका मतलब है कि दूसरे रहें नहीं ना रहें बाद में जब ये हो गया कि अच्छा हो तो 15 अगस्त आ गई ख्वाब में शायद नहीं था लेकिन हो गया हो गया तो पीछे ऐसा दिल में हुआ कि नहीं अभी तो हो हमारे तो सबको रखना ही चाहिए तो वो आवाज निकली मुझको बड़ी भिज लगी ये है तो, तो बड़ा अच्छा है लेकिन वो होता उसका अमल नहीं होता है ये चूहने लायक बात है तो ऐसा अगर हम दोनों करते रहें कि अच्छा वो उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें यहाँ हिन्दू है सामान्य सिख है सामान्य तो उसमें दोनों का संहार है नाश है कोई चीज मैं तो पाटा नहीं हूँ ऐसा मैंने आपको से कह दिया है। अभी एक भाई है वो कहते हैं कि मैं तो तो वो लाहौर लाहौर लाहौर से अभी तो में नहीं है, लेकिन वो बात लाहौर की है तो कहते हैं कि मुझको तो वहां से निकलना पड़ा मैं कोई निकलना चाहता था ऐसा लेकिन मैं लाहौर से निकला निकला और उसे तो यहाँ आ गया कहीं भी वो पश्चिम पंजाब को छोड़कर लेकिन जब तुमने तो ये कहा कि इस तरह से वहाँ जाना है तो जा सकते हैं इसलिए मैं तो वहाँ चला गया चला गया और फिर वहाँ जाकर देखता हूँ मेरी जमीन पर मेरे मकान पर लेकिन कुछ होता ही नहीं है और हो नहीं सका और पीछे मुझको तो वो लंबी थोड़ी बातें सुना दी लेकिन मेरा जो था वो मुझको नहीं मिल सकता है ऐसी हालत में कैसे कहते हैं कि वहाँ लोग जा सकते हैं तो मैंने उसका जवाब तो ले लिया लेकिन ये बहुत लिस्टे हैं तो मुझको कुछ कहना ही चाहिए ना तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो करते हैं मैंने तो नहीं कहा है कि जब मैंने कहा उससे सब लोग वहाँ चले जा सकते हैं मैंने साफ साफ कहा है कि जब वो मौका आ जाएगा यहाँ तो मैंने तैयारी की बात की है तो लोगों को जो जिसका दिल है वो तैयार रहे उसके साथ तो जो मुसलमान भाइयों ने कहा उनको जाना है और पीछे जरूरत होगी तो मैं भी चला जाना लेकिन आज वो है ही अभी तो वो बाकी बात है मैंने इतना कहा है को वो वो बाकी बात रहने वाली चीज़ नहीं है आखिर में तो उन लोगों को कह देना है कि अभी हम हार गए या तो हमने ठीक नहीं कहा था या तो उन लोगों को ये काम करना ही है हुत आकुम, के नाम से वो कहते हैं कि हुकूमत ने कह दिया है का ये वो जा सकते हैं तो वो कहते हैं कि ये ये कहना लिखे लेकिन काम तो उससे उल्टा ही होता है तो किस तरह से और कब लोग सब जो यहाँ आकर पड़ गए हैं उनको वहाँ जाना है ठीक पूछते पूछने का तो उनको अधिकार है मैं तो इतना ही कहूँगा कि क्योंकि वो लिखते हैं इतना लंबा इसलिए एक ही चीज से वो मैंने का तो समझा के अच्छा है एक भली बात है और पीछे साफ साफ बात तो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसलिए मैं दोबराता हूँ कि इस तरह से किसी को जाने की बात नहीं है तो क्योंकि तो मेरे पास दूसरे भी आते हैं और कहते हैं लिखते हैं अभी हम भी तैयार हैं तो उस सबको मैं जवाब दे देना चाहता हूँ कि जब तक मैं न कहूँ कि अभी पुरानी तारीख को तो आपको जाना ही है उससे पहले कोसी को वहाँ जाने की मैं तो बात नहीं कर सकूँगा तब तक तो यहाँ पढ़ा रहना है, ना है। मेरी तो ऐसी उम्मीद थी नहीं कि इतनी शीघ्रता से वो ख्याल भी किसी के दिल में आ सकता है लेकिन आया वो मुस्लिम भाई कहते हैं तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है और अगर वो कामयाब होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी फिजा जो आज बिगड़ गई है उसको दुरुस्त होने में हमको बड़ी मदद मिलने वाली है इसलिए मैं तो जितनी कोशिश हो सकती है इतनी करता हूँ लेकिन ऐसे इस, इस भाई के जैसे जो दूसरे पड़े हैं उनसे मैं इतना तो कह लूँगा कि आपको खामोश तो नहींना ही होगा अभी तो कुछ हो नहीं गया है तजवीज़ चल रही है जब ये होने वाला है तब तो मैं सबको ऐलान कर दूँगा वो कोई ऐसा नहीं होगा कि चलो खुफिया तौर तो से वहाँ चली गई चली गई तब तो वहाँ से मेरी तो ऐसी उम्मीद रहेगी कि तो पाकिस्तान गाड़ी भेज दें और उसमें कहें कितने भाई पाँच हजार टुका तो है उसको? तो पाँच हजार वहाँ जाते हैं तो वो जाते हैं तो वो तो शोर सी जाएंगे हक सी जाएंगे और वो ऐसे जाएंगे कि जिसको जब उनको भी बुलाते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो पीछे वो चीज़ नहीं हो सकती जिससे मेरे दिल में कोई शक नहीं है अभी एक तीसरी चीज है और यहाँ पंद्रह मिनट थोड़ी मिनट तो है ये है पूर्व अफ्रीका की बात दक्षिण अफ्रीका के लिए तो मैंने कहा लेकिन कोई कहीं वर्षों से आजकल की बात नहीं है पूर्व अफ्रीका का आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ तो एक करके नरोक है वो उसी में वो अच्छा है जैसे यहाँ शिमला है और पीछे मैदान है तो वहां तो बड़ी गर्मी रहती है यहाँ तो अब चार महीने पाँच महीने तो अच्छा रहता है लेकिन बाकी नीचे जाओ तो, तो और भी गर्मी रहती है तो लोग पैसे ठंडक चाहिए तो शिमला चले जाते हैं दार्जिलिंग जाते हैं ऐसे बहुत जगह पड़ी है हिंदुस्तान तो बड़ा मुल्क है ईस्ट अफ्रीका तो वो तो छोटा थो है उसमें भी पिछले मुम्बा तो वहाँ लोगों के लिए नैरवी भी बन गया तो नैरवी बनाने में तो सिख थे सिख तो कोई दिटे से हेट हो बड़ी काबिल कोम है और बहुत काम करने वाले हैं हैं तो बड़ी जहमत उठाकर उन्होंने तो तो रेल तो बना ली अभी रेल तो बनाई उसने लेकिन खूबी ये है कि वहाँ निरोबी में वो जा नहीं सकते चाहे जाए जा तो मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं लेकिन वहाँ रहने के लिए वहाँ तजारत करने के लिए नहीं जा सकते वो तो निरोबी की बात हुई पीछे जब आदमी बिगड़ता है तो, तो, तो स्वभाव से ऐसा हो जाता है कि वो एक चीज में है ऐसा नहीं तो पीछे जाता है तो उन लोगों को पीछे, ऐसा हुआ कि अभी तो सब हिंदी है, उसको हटा दे हटा दें, तो पीछे उन्होंने इमिग्रेशन बिल बनाया जैसे दक्षिण अफ्रीका में बन गया है तो, पे है तो उसमें जो हिंदुस्तानी के हक है वो हक को बहुत छीन देने की कोशिश है तो वो बिल अभी बन तो नहीं गया है वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल वहां हो तो गया लेकिन आखिर वो हो नहीं गया है तो वो बिचारे कुछ उम्मीद तो रखते हैं तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल फेल दिया क्योंकि वो फॉरिन मिनिस्टर है बाहर की जितनी चीज़ें उस बारे में उनके हाथ में रखा है और वो तो चीफ मिनिस्टर तो है हमारे बड़े वजीर हैं तो उनको उन्होंने टार दिया और उसकी कापी मुझको दी है कि इस बारे में कुछ करो क्योंकि मैं तो अफ्रीका में रहा इसलिए उनको हक है कहने का लेकिन मुझको तो इतना कहना है तो वो चीज पीछे चली जाएगी वहाँ पर कि उसमें कोई मेरे लिए में शक नहीं वो कहते अब तो हिंदुस्तान तो आजाद बन गया तो आजाद हिंदुस्तान के लिए ऐसा ही होगा क्या और वो मुम्बाशा है वो ईस्ट अफ्रीका जो पड़ा है तो वो तो ब्रिटिश है तो तो क्या ब्रिटिश इस अफ्रीका में जो जो हिंदी गए हैं उसके ये हाल होने वाले हैं कि वहाँ जाना उसमें भी ऐसा ही गोलमाल हो जाए और पीछे अपना काम को रोक ले और वहाँ आपको समझना चाहिए कि बड़े ताजी लोग हमारे पड़े हैं तो उसमें तो काफ़ी मुसलमान हैं खोजा मुसलमान उसमें हैं दूसरे मुसलमान भी पड़े हैं और हिंदू भी काफ़ी पड़े हैं हर जगह है। से गए हैं और उनमें से काफ़ी उन्होंने पैसे भी इकट्ठे किए हैं तो कोई लूट करके नहीं किए चोरी करके नहीं किए वहाँ जो हबसी लोग हैं उनके साथ साथ जा करके किए हैं और ऐसा बना है कि जब वहाँ अंग्रेज नहीं गए थे और यूरोप के भी बहुत कम गए होंगे अगर गए थे तो उसके पहले हमारे लोग चले गए और उन्होंने तो बड़ी हवेलियाँ वहाँ बनाई बनाने के लायक थे वो वो चीज़ जानते थे और वो जहाज भी हमारे थे उस समय तो। ये तो हम गिर गए इसलिए हमारे जहाज चले गए जहाज सब पिछे तो जब पर्दे तो हुकूमत में आ जाते हैं तो एक सब चीज़ बन जाती है तो, तो वहाँ वो जाते थे और वो वहाँ थे उसमें वो इंग्लिश भी चले गए यूरोपियन भी चले गए उसका तो लंबा इतिहास है उसमें कैसे जा सकता हूँ लेकिन उन पर तो ये हाल होना ही नहीं चाहिए अगर हाँ वो वो भी लुटेर रहते तो तो यही कहते वो तो अंग्लिश को हटा सकते थे लेकिन वो तो लुटे उठे नहीं उनका तो काम ही ऐसा था कि उनके साथ मिलजुल कर रहना और उनके साथ तिजारत करना सब ने कोई शुट कोड़ी कमाई ऐसा मेरा कहने का दावा नहीं है लेकिन उन्होंने किसी को जबरदस्ती से कुछ नहीं दिया इस तरह से हिंदू रहते थे मुसलमान भी यहाँ से गए वहाँ तो वो जो कहो उसको अरब के ना तो वो कहो वो तो वहाँ रहते ही थे लेकिन मुसलमान भी गए देखिए वो मुसलमान गए इसलिए उनको बहुत हक मिल गया और हिंदू को कम ऐसा तो ठा लें अब भी वो सब चीज़ तो आ गई है तो वो लिखते हैं कि ये किसी न किसी तरह से इसको रोकना चाहिए अगर न रोके तो बच्चे हमको बड़ा नुकसान होता है मैं इतना ही कहूँगा कि वो वो रुक जाना चाहिए रोकना चाहिए ऐसा तो मुझको अच्छा तो लगता है कि ना लेकिन हमारे पास वो वो ताकत आज नहीं आ गई है और अभी हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि वो जो ताकत आ गई है उसको भी खोने की कोशिश करते हैं एक दूसरों से लड़ना एक दूसरों को काटना और एक दूसरों को दुश्मन बना लेना तो जब हम यहाँ आपस आपस में दुश्मन बने और अपना अपनी शक्ति को काटें तो वहाँ हम किस तरह से अपनी शक्ति चला सकते हैं नौका शक्ति तो है वो चला तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो चार सारी दुनिया के साथ लड़ेंगे और लड़ें तो बेहकुवार होने वाले हैं। हमारे पास एक ही शक्ति पड़ी है नैतिक नैतिक बल से हम सारी दुनिया में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर अगर वो अच्छी चीज है नैतिक चीज नैतिक बल से मिल सकती है जो उसके विरोधी है राक्षसी चीज है वो नहीं बल सके वो वो राक्षसी बल अगर लगावे तो तो आपस आपस में लड़ना है उसके सामने तो देवी बल चल सकता है तो हम तो ऐसे बल से ही कुछ काम कर सकते हैं तो मेरी तो उम्मीद है कि वहाँ जो लोगों के हाथ में शासन पड़ा है हकूमत पड़ी है वो लोग समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान को आज दुश्मन नहीं बनाना चाहिए वो आज़ाद हिंदुस्तान है और यहाँ से मुझे मुझे पता है कि जवाहर लाल जी तो जो कुछ भी हो सकता है वो करने वाले हैं